संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व दुर्योधन की उलाहना देने पर द्रोणाचार्य का उसे अभिध्य कवच पहना का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की सेनाओं को चीर कर में घुस गए तथा उनके हाथ से सुरक्षण और श्रोतायु का वध हो गया तो अपनी सेना को भागती दे आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही अपने रथ पर चढ़ा हुआ बड़ी फुर्ती से द्रोणाचार्य के पास आया और कहने लगा आचार्य पुरुष अर्जुन हमारी इस विशाल बाघि को कुचल कर भीतर घुस गया है अब आप विचार करें कि हमें उनके नाश के लिए क्या करना चाहिए हमें तो आप ही का सबसे बढ़कर भरोसा है आप जिस प्रकार घास फूस को जला डालती है उसी प्रकार अर्जुन हमारी सेना का संहार कर रहा है इस समय जयद्रथ की रक्षा करने वाले बड़े संदेह में पड़ गए हैं हमारे पक्ष के राजाओं को पूरा विश्वास था कि अर्जुन जीते जी आपको सेना में नहीं घुस सकेगा परंतु तो मैं देखता हूँ सिंधु राज तो अपने घर को जा रहे थे यदि आप मुझे यह वेते तो मैं अर्जुन को रोक लूंगा तो मैं उन्हें कभी न रोकता मैंने मूर्खता से आपकी रक्षा में विश्वास करके सिंधु राज को भी संधा बुझा दिया मेरा विश्वास है कि मनुष्य यमराज की दागों में पड़कर भले ही बच जाए किंतु कि अर्जुन के हाथ में आकर जयद्रथ के प्राण किसी प्रकार नहीं बच सकते अतः अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सिंधु की रक्षा हो सके मैंने घबराहट में कुछ अनुचित कर दिया हो तो उसे कुपित न होकर आप किसी प्रकार इन्हें बचाइये द्रोणाचार्य ने कहा राजन मैं तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानता मेरे लिए तुम अश्वत्थामा के समान हो किंतु जो सच्ची बात है वह मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान देकर सुनो अर्जुन के साथ ही श्री कृष्ण है और उनके घोड़े भी बड़े तेज हैं। इसलिए थोड़ा सा रास्ता मिलने पर भी वे तत्काल घुस जाते हैं मैंने सभी धनुधरों के सामने विजेठी को पकड़ने की प्रतिज्ञा की थी इस समय अर्जुन उनके पास नहीं है और वे अपनी सेना के आगे खड़े हुए हैं इसलिए अब मैं ब्यू के द्वार को छोड़कर अर्जुन से लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा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 जैसे कृतवर्मा और आपको भी परास्त कर दिया और, और कैसे युद्ध कर सकूंगा दो बोले गुरुराज तुम ठीक कहते हो अर्जुन अवश्य दुर्जय है किन्तु मैं एक ऐसा उपाय की देता हूँ जैसे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे आज श्री के सामने भी तुम अर्जुन से युद्ध करोगे इस अद्भुत में कवच को इस प्रकार दूंगा या दूसरे प्रकार के का तुम तुम्हारे कोई नहीं होगा यदि मनुष्यों के सहित देवता असुर यक्ष नाग राक्षस और तीनों लोग भी तुमसे युद्ध करने के लिए सामने आएंगे तो भी तुम्हे कोई भय नहीं होगा इसलिए इस कवच को धारण करके तुम स्वयं भी क्रोधातुर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए जाओ ऐसा करकर आचार्य ने तुरंत ही आत्मन कर शास्त्र विधि से मंत्रोच्चारण करते हुए दुर्योधन को वह चमचमाता कवच पहना दिया और कहा परमात्मा ब्रह्मा और ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करें। इसके बाद वे फिर कहने लगे भगवान शंकर ने यह मंत्र और कवच इंद्र को दिया था इसी से उन्होंने संग्राम में वृद्धा का वध किया था फिर इंद्र ने यह मंत्र में कवच अंदिरा जी को दिया ने इसे अपने पुत्र बृहस्पति को और बृहस्पति जी ने अग्निवेश को बताया अग्निवेश जी ने यह कवच मुझे दिया था तो आज मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हें पहनाता हूँ आचार्य द्रोण के हाथ से इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो राजा दुर्योधन तिगत देश के शहस्त्रों रथी और अनेकों अन्य महारथियों को साथ ले बाजे गाजे के साथ अर्जुन की ओर चला